नमस्कार आज 12 अगस्त 2021 गुरुवार का दिवस है और हरिहद्री कार्यश्रम के साथ साप्ताहिक कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है हम लोग श्रीमद भागवत गीता अंतर्गत गीतार्थ संग्रह का चतुर्दश अध्याय पिछली बार पढ़ रहे थे जिसमें हमने गुण विभाग योग का अध्ययन पूर्ण किया था तो अत्यंत संक्षेप में आज हम पुनः गुण विभाग योग को समझते हैं और तदनंतर जो आज का विषय है जो पंद्रहवा अध्याय है जिसे पुरुषोत्तम योग कहा जाता है उसके बारे में अपना अध्ययन आरंभ करेंगे तो जो हमने पिछली बार अध्याय पढ़ा था गुणत्र तय विभाग योग तो संक्षेप में जान लें कि जो तीन गुण हैं वो संसार में समस्त भिन्नता के कारण हैं संसार में जितने हमको भिन्नता दिखाई देती है उसके पीछे तीन कारण हैं और वो तीन कारण विभिन्न अनुपातों में मिलकर संसार की समस्त भिन्नता का सृजन करते हैं अपन ने पिछले बार एक छोटा सा सांसारिक उदाहरण भी समझा था कि जैसे कलर प्रिंटर में तीन तरह के मूल रंग होते हैं और उन तीन तरह के मूल रंगों से संसार का कोई भी रंग बनाया जा सकता उन तीन रंगों के विभिन्न सम्मिश्रणों से संसार के समस्त रंगों का उद्भव संभव है इसी तरह से तीन तरह की जो त्रिगुणमयी प्रकृति है उसमें तीन गुणों के द्वारा समस्त सृष्टि की भिन्नताएँ उत्पन्न की जा सकती इसमें सत्व गुण है जो शांति प्रेम आस्था आनंद करुणा इन सब का जनक है। दूसरा है रजोगुण जो लालसा लालच कामना प्रतिस्पर्धा ईर्षा इन सब का जनक और साथ ही साथ ये क्रियाशीलता का भी जनक है तो संसार में हमको जो जितने भिन्न भिन्न क्रियाशीलता दिखाई देती दिखाई देता है कि नए आविष्कार हो रहे हैं नई तरह का विज्ञान प्रगति कर रहा है नई नई तरह की सुविधाएँ उत्पन्न हो रही हैं तरह तरह के यंत्र उत्पन्न हो रहे हैं ये सब रजोगुणों के कारण रजोगुण आराम पाने की कोशिश करता है रजोगुण सुख प्राप्ति का प्रयास करता, हैं रजोगुणी व्यक्ति विकास चाहता संसार का विकास चाहता और उसी के कारण संसार में इतना हमको जो नयापन दिखाई देता है कि दस साल में दुनिया कितनी बदल गई वो रजोगुण के कारण बदल जाती है लेकिन रजोगुण किसका जनक है दुख का जनक है सत्वगुण शांति का जनक है रजोगुण दुख उत्पन्न करता है दुख क्यों उत्पन्न करता है की कामनाएं कभी पूरी नहीं होती समस्त कामनाएं सदा इनका कामनाओं का स्वरूप ही अधूरा रहने का है क्योंकि उसमें कभी पूर्णता प्राप्त नहीं होती तो रजोगुण हमको संसार में विभिन्नता देता है नवीनता दिखाई देता है संसार का सांसारिक विकास करता है इसका हमको उन देशों में जहाँ जो विकसित देश है उसमें इस रजोगुण की प्रबलता दिखाई देगी हमको दिखाई देगा कि वहाँ पर ये रजोगुण अत्यंत प्रबलता से प्रखर है हम कहते हैं कोई विदेश घूम के आता है और भैया वहाँ, वहाँ की सड़क इतनी बढ़िया हैं वहाँ की व्यवस्था इतनी अच्छी है वहाँ की बिल्डिंग इतनी अच्छी है वहाँ पर एक फ़ोन करो तो ऐसा काम इतनी जल्दी हो जाता है ये वहाँ पर रजोगुण का आधिक्य है लेकिन उसके साथ ही वहाँ पर दुख का भी आधिक्य है जहाँ रजोगुण ज़्यादा होगा वहाँ मन में चैन शांति प्रेम करुणा सहानुभूति मन की शांति इन सब चीज़ों का अभाव होगा क्योंकि भगवान ने कहा है कि जहाँ एक गुण बढ़ता है तो दूसरे दो गुण कम हो जाते हैं या कि दो गुणों को हम पकड़ के काम करते तो तीसरा गुण बढ़ जाता है क्योंकि इन तीनों का संतुलन सदा संसार में स्थिर रहता है अब यह तमोगुण होता है जो हम कहते हैं एक मनुष्य को वो आलसी होता है इंडोलेंट होता है अरे कर लेंगे काम करना नहीं चाहता है इसके अलावा वो इग्नोरेंट होता है है ना? ना तो वो चाहता है कि संसार में मैं कौन हूँ जानूँ परमेश्वर क्या है मेरे क्या कर्तव्य हैं या मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए इन सब के बारे में उससे कोई रुचि नहीं होती साथ ही साथ उसकी रुचि क्या होती है कि कैसे किसी को बेवकूफ़ बना दूँ कैसे उसका धन हड़प लूँ कैसे मैं अधिक धनवान हो जाऊँ किस तरीके से कम मेहनत में ज़्यादा प्राप्त कर लूँ इस तरह के ये जो गुण हैं वो तमोग कहलाते हैं तो तीन प्रकार के गुणों के विभिन्न सम्मिश्रणों से संसार के समस्त व्यक्तित्वों का जन्म होता है और संसार की समस्त विभिन्नता का भी सृजन होता है इसके बाद जो मुक्ति के राह है उन तीनों गुणों को ट्रांसजेंड करने में मैंने इन तीनों गुणों का अतिक्रमण करने में माने मनुष्य इन तीन गुणों के चुंगल में फंसा होता है जो मनुष्य की आत्मा जो परमेश्वर का स्वरूप है वो इन तीन गुणों के कारण सदैव इस सृष्टि में फंसी रहती है इन तीन गुणों से मुक्त होने के बाद मनुष्य इस जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर आ सकता है ये हमने पिछली बार पढ़ा था और इसके लिए जो अंत में उपाय बताया गया था किन तीन गुणों से मुक्ति का क्या उपाय है तो इन तीन गुणों से मुक्ति का जो उपाय बतलाया गया था वो था उदासीनता उदासीन, उदासीन वदासीनों यानी जो उदासीन वद रहता है उदासीन वसीनों यानि जो उदासीन वद रहता है गुणैरियो न विचाल्यते जो गुणों के द्वारा विचलित नहीं होता यानी इनसे गुणों से पार पाने का भगवान ने जो विधि बताई है उदासीन वदासीनों गुणैरियो न विचाल्यते गुणावर्दंत इतव यो अज्ञति ने अंगते यानी वो जो निसंग रहता है मोह नहीं करता और अपने स्वरूप पर टिका रहता है नैंगते हैं ना जो अपने स्वरूप पर टिका रहता है जो अपनी आत्मा को अपना स्वरूप समझता है और वो गुणों के द्वारा विचलित नहीं होता है या उसके मन में कामनाएं है आती हैं क्योंकि ये तो आएंगी क्योंकि आपके पास अगर इंद्रियाँ हैं मन बुद्धि है तो कामनाएं आएंगी खाने की इच्छा होगी भूख लगेगी देखने की इच्छा होगी सुनने की छूने की सबकी इच्छा होगी लेकिन ये उसको विचलित नहीं करते अंदर से वो स्थिर बना रहता है और वो इंद्रियों के बारे में इस दृष्टि से देखता है कि ये इंद्रियाँ अपना काम कर रही हैं यानी संसार में रहेगा तो उसे इंद्रियों का गुलाम नहीं बनना है वरन इंद्रियों का दर्शक बनना है हम सामान्यतः एक सामान्य व्यक्ति इंद्रियों से चलायमान होता है यानी उसको जो मन कहता है ऐसा करो तो वो ना चाहते हुए भी ऐसा करने लग जाता है मन कहता है ऐसा करो जानता है कि गलत है फिर भी वो करने लग जाता है तो इस तरह से मनों के द्वारा मन के द्वारा और इंद्रियों के द्वारा वह चलायमान होता है लेकिन यहाँ पर वो कहते हैं गुण और यो न हैं जो गुणों के द्वारा विचलित नहीं होता वही इस तीन गुणों की चुंगल से बाहर आ सकता है और गुणावत गुणावर्तन तेव यो अज्ञा तिष्ठ जो अज्ञा की तरह अज्ञा ने मूर्ख की तरह जो मूर्ख की तरह रहता है और अपने स्वरूप में टिका रहता है लोग कहते हैं देखो इसको इतना अच्छा मौका मिला था पैसे कमाने का इसने कमाएं नहीं इसको बताया था ये धंधा कर ले उसने किया नहीं है ना वो मूर्ख की तरह संसार में रहता लोग उसे मूर्ख समझते हैं कि ये अवसर का फायदा भी नहीं लेता है पूरा मूर्ख है तो वो व्यक्ति अपने चेतन में स्थित रहता है उसे लोगों की कोई परवाह नहीं होती कि लोग क्या कहेंगे तो ऐसा व्यक्ति इन तीन गुणों के चुंगल से छूट जाता है इन तीनों को रोक के पार चला जाता है और उसका क्या लक्षण होता है कि वो एक तो सुख दुख में संभव होता है प्रतिस्पर्धी और मित्र में संभव होता है उसको सोने के डले में और मिट्टी में बराबर के दर्शन होते हैं उसको मालूम है कि सोना भी यही छूटना है मिट्टी भी यही छूटना है क्यों जबरदस्ती की मगजमारी करके सब इतना इकट्ठा करूँ इस प्रकार की भावना उसके हृदय में होती है खाली दिखाता नहीं और उसके हृदय में होती है, वो दिखाना तो कुछ भी नहीं चाहता क्योंकि लोग उसको मूर्ख कहते हैं तो उसको उसकी भी चिंता नहीं होती कि मूर्ख तो वो अज्ञा की तरह रहता है यो यो यु अज्ञा स्थिति यानी अपने अंतस में स्थिर रहता है अपने आत्मा में स्थिर रहता है तो ये हमने त्रिगुण जो परमेश्वर का त्रिगुणमयी प्रकृति है उसके बारे में पिछला अध्याय त्रिगुण त्रिगुण युवक पढ़ा उसका हमने आज संक्षेप में उसका रिवाइज किया इसके अंत में अभिनव गुप्ता जी एक शास्त्र का श्लोक उदृत करते हैं कि आयुष क्षण एको सर्व सर्वरत्न लभ्य थे आयुष यानी आयु एक क्षणों अपी यानी जीवन का एक क्षण भी सर्व न लभ्य थे यानी संसार की समस्त दौलत से भी खरीदा नहीं जा सकता स्वरथा नियतें यह ना अब इतनी कीमती चीज़ है आपके पास जो मनुष्य का जीवन है और वो आपके पास काफ़ी लंबा चौड़ा मिला हुआ है जो एक क्षण भी समस्त दौलत से बड़ा है उसका पूरा आपको खजाना मिला हुआ है भगवान का खजाना मिला हुआ है तो सवरथा नियतः ये न जो इसको व्यर्थ जाने देता है जिसकी नीयत है कि जाने दो किसी भी तरह समय काटोदम बोर हो रहे हैं समय नहीं कट रहा है है ना जो समय इतना कीमती है उसको हम काट रहे हैं है ना तो सव्रथा नियतः ये ना प्रमादी नराधमा वो प्रमादी है प्रमादी का मतलब होता है जिसने इस जीवन में अपने मनुष्य जन्म को कलंकित किया जो प्रमादी है इसने प्रमाद यानी आलस्य और इग्नोरेंस इसको प्रमाद कहते हैं कि इसके द्वारा उसने अपने जीवन को आलस्य के द्वारा इग्नोरेंस के द्वारा अपने जीवन को व्यर्थ जाने दिया इस जीवन का उसने जो सदुपयोग करना था वो नहीं किया तो सप्रमादी नणा दबान मनुष्यों में वो अधम है जिसने इसका कोई उपयोग नहीं करा और कहता है कि समय हमारे पास नहीं है और जो समय है उसको वो अनावश्यक कार्य में व्यर्थ बिताता है कई चीज़ें हमारे पास होती हैं हम कई बार अपने अहंकार को पुष्ट करने के लिए समय बिताते हैं कई बार हम समाज के अंदर कई ऐसे काम करते हैं जिनका कोई आध्यात्मिक आधार दी अगर हमको इसके बारे में अगर वास्तव में सोचना है तो ये सोचना चाहिए कि जो हम काम हाथ में लेते हैं क्या इसके पीछे परमेश्वर प्राप्ति की भावना छिपी है अगर नहीं तो ये काम हाथ में लेना लायक नहीं है हमको अपने भगवान ने रोजी रोटी दे रखी है घर परिवार ठीक ठाक चल रहा है अब इसके बाद में क्या होता है कि जब हमारा घर परिवार भी अगर ठीक चल रहा हो तो हमारा अगला उद्देश्य होता है प्रतिष्ठा पाने का उसमें भी हम कभी कभी उलझ जाते हैं प्रतिष्ठा पाने के चक्कर में हम अपने जीवन को व्यर्थ बर्बाद करने लगते हैं अपने जीवन का जो कीमती समय व्यर्थ जाने लगता है तो ये भगवान अभिनव गुप्त जी ने इसके बारे में हमको अच्छी तरह से आगाह किया था कि अपना समय व्यर्थ न बिताएं अब हम आज का अगला अध्याय पंद्रहवा अध्याय जिसको पुरुषोत्तम योग कहते हैं उसको पढ़ते हैं बड़ा विशिष्ट है इसमें संसार को एक वृक्ष से तुलना की गई यानी एक रूपक अलंकार है यानी रूपक अलंकार में ये प्रस्तुति आरंभ की गई रूपक का मतलब होता है एक उदाहरण देकर मूल बात को समझाना अपने यहाँ पर आश्रम में हर बार कोई ना कोई रूपक देकर अपनी बातों को समझाने का प्रयास करते हैं तो ये भी एक रूपक भगवान समझा रहे हैं कि इस सृष्टि को ये सृष्टि रचना है जो इसको एक उल्टा वृक्ष समझो एक वृक्ष है जो ऊपर से नीचे ग्रो कर रहा है ना ऊपर से नीचे बढ़ रहा है सामान्य वृक्ष हम देखते हैं जमीन से ऊपर की दिशा में बढ़ते हैं ये ऊपर से नीचे की दिशा में बढ़ रहा है जिसको हमने अश्वत्थ वृक्ष कहा है अश्वत्थ है न पीपल का पेड़ तो जो पीपल का पेड़ होता है उसको संस्कृत में अश्वत्थ वृक्ष कहते हैं तो यहाँ पर उन्होंने बताया कि उर्दू मूलम अधाखा या इसकी जड़ ऊपर है शाखाएं नीचे हैं अधशाखम अश्वत्थम प्राहर अव्ययम अश्वत्थ वृक्ष है ये प्राह यानी कहा जाता है अव्ययम या ना जो अव्यय है अविनाशी वृक्ष इसको वृक्ष को अविनाशी कहा जाता है या जिसकी जड़ें ऊपर हैं जिसकी शाखाएं नीचे हैं और ये अश्वत्थ वृक्ष है जिसे हम अव्यय कहते हैं ये संसार रूपी वृक्ष छंदांश यश्य प्रणानी छंद यानि वेद संसार में छंद सर्वोत्तम छंद क्या है वेद तो छंदांश यसे परणानी यानि छ ये जो छंद हैं वेद के वेद के जो भिन्न भिन्न भिन छंद हैं वो इसके पत्ते हैं इस पेड़ के पत्ते हैं इससे पढ़ना नहीं यस्तम वेदस वेदविद यस्तम या न जो कोई भी जो कोई भी इसे जानता है उसे वेदविद कहते हैं वो वेद को जानने वाला है इस वृक्ष के रहस्य को जो जानता है वह वेदविद कहलाते है यानी उसने वेद का मानो अध्ययन किया है तो ये हमारा अश्वत्थ वर्ष का प्रथम दृश्य भगवान ने बताया कि जिसका मूल ऊपर है शाखाएँ नीचे हैं और जो समस्त पत्ते जो हैं उसके वो वेद वेद हैं वेद के छंद उसके पत्ते हैं उसके आगे वो कहते हैं अधश्य और तो शाखा जिसकी शाखाएं नीचे भी और ऊपर भी विकास को प्राप्त हो रही है प्रसरताएँ न फैल रही हैं यस्य शाखा गुण प्रवृद्धा अब इसको उसका खाद बीज क्या है इसका खाद क्या है ये कहा से बढ़ता है जब हम एक पेड़ लगाते हैं तो बोलते हैं इसमें खाद डालेंगे पानी डालेंगे तो ये बढ़ेगा तो इस पेड़ का खाद पानी क्या है इसका है गुण प्रवृद्धा ये तीन गुणों के कारण ये वृद्धि होती है इसकी सत्व गुण से रजोगुण से तमोगुण से इन तीन गुणों के कारण ये वृद्धि होती है इसकी गुण प्रवृद्धा विषय प्रवाला यानी जो विषय हैं यानी कामनाएं हैं इच्छाएं हैं है मनुष्य की वो इसकी कोपले हैं विषय प्रवाला अदस्य मूलान्यानुसंतानी कर्मानुबंधिनी मनुष्य लोग इसकी जो शाखाएं हैं मनुष्य के कर्मों के कारण ये बढ़ती चली जाती हैं और इसको समस्त भूलोक को ये ढक लेती हैं ना चारों दिशाओं में ये फैल जाती हैं चारों ओर व्याप्त हो जाती हैं ऊपर स्वर्ग तक चली जाती नीचे पाताल तक चली जाती है और इसका कोई न और दिखता है इस पेड़ का न नछोड़ दिखता है कहाँ से शुरू हुई कहाँ ख़त्म हुई ये हमको दिखाई नहीं देता तो इसकी जो समस्त गढ़ हैं ऊपर हैं मूल ऊपर है शाखाएं नीचे हैं शाखाएं और जो विभिन्न योनियां हैं देव मनुष्य जीव जंतु ये इसकी शाखाएं हैं और वेद इसके पत्ते हैं और कामना इसकी नई कोपले हैं जिन और तीन गुणों के खाद से ये बड़ा होता है तीन गुणों को पाकर ये वृद्धि को प्राप्त होता है तो और ये समस्त संसार को ये फैलकर ढक लेता है और, और मनुष्य को कर्म के बंधन में जकड़ लेता है इसकी जो जड़ें हैं फैलती चली जाती हैं और मनुष्य को कर्म बंधन में जकड़ लेती हैं तो इस वृक्ष में हम जकड़े हुए हैं इस तरह से भगवान ने इस अश्वत्थ वृक्ष का के बारे में वर्णन किया है अब उन्होंने बताया है कि जो वृक्ष है इसका सच्चा स्वरूप मनुष्य को मनुष्य लोक में कभी दिखाई नहीं देता इसका वास्तविक स्वरूप हमको दिखाई नहीं देता उसका क्या कारण है हमको क्यों नहीं दिखाई देता पहली बात तो ये कि जब हम जिस चित्र में चित्रित हैं हमको वो चित्र कभी दिखाई नहीं देता दुनिया में हमको सब दिखाई देता है सिवाय स्वयं के हमको संसार में सब दिखाई देगा कि ये वैसा है ये वैसा है ये बुरा है ये अच्छा है ये सब नज़दीक है इसमें एक बोध कथा है एक छोटी सी कि आठ मित्र गए नाला पार किया और उनका ऐसा तो नहीं कोई एकाधा नाले में बह गया सबने गिना है बोले साथ उसने भी गिना बोले साथ सब ने गिना बोले साथ तो बोले अपन आठ थे तो गए कहाँ एक जना कम हो गया क्योंकि कोई भी स्वयं को नहीं गिन रहा था एक बहुत कथा है छोटी सी सब कहते हैं कि सात जने दिख रहे हैं अपन निकले तो आठ थे अब सात कैसे रह गए तो इसमें बहक कौन गया नाले से फिर उधर से एक संत निकलते हैं वो तो उनसे पूछते हैं साहब हमको समझ नहीं आ रहा कि एक मित्र हमारा कौन बह गया तब तो वो बोलते हैं, तुम कितने जने चले थे मतलब हम आठ जने चले थे तो देखते हैं आठ तो खड़े ही फिर वो सबको एक एक डंडा लगाते बोले बोलते जाओ एक दो तीन जब बोलते थे आठ जब सबको समझ में आता कि हमने स्वयं को नहीं गिना था और इस तरह से जब वो स्वयं को गिनता है इंसान तब तो वो समझ पाता है तो यही एक कारण है कि हम स्वयं से अनभिज्ञ होते हैं स्वयं को नहीं पहचान पाते हैं और यही कारण है कि हमको इस वृक्ष का सत्य दिखाई नहीं देता दूसरी बात हमारे आँखों के सामने माया का पर्दा है वो सत्य देखने से हमको रोकता है कला विद्या रहा काल नीति हम जानते हैं कि इन पाँच पर्दों के कारण हमको सत्य प्रतीत नहीं होता और वो क्या हो जाता है अवभोतित नहीं होता है ना हमको उसका परसेप्शन नहीं होता है। अब योगी क्या करता है योगी निर्लिप्तता के औजार से इसकी जड़ों को जो उसको जकड़े हुए हैं उसको काट सकती है ये सब रूपक के रूप में भगवान ने बताया रूपक का मतलब होता है एक उदाहरण से उसको बताना ना? तो ये जड़ें मनुष्य को जखड़े हुए हैं लेकिन उसके पास एक भगवान ने कुलाड़ी भी दी है कि जिससे तुम्हारी जकड़न को तुम दूर कर सकते हो अपने आसपास के जो वातावरण है उससे तुम इसको मुक्त कर सकते हो अपने आप और वो की है निसंगता की कुलाड़ी, यानी निर्लिप्त भाव से निसंग होके या सन्न्यास हो सन्यास का मतलब होता है संसार के समस्त काम करते हुए उसके परिणाम के प्रति हमारी रुचि का न होना वही सन्यास हम जो संसार में हमको जो नैसर्गिक रूप से काम मिला है उसको करते हुए नैसर्गिक रूप से हमको चोरी करने का अधिकार नहीं मिला किसी को दुख देने का अधिकार नहीं मिला नैसर्गिक रूप से हम किसी के अधिकृत अन अनधिकृत क्षेत्र में प्रवेश करने का अधिकार नहीं मिला लेकिन जो हमको मिला है जैसे एक दुकानदार को दुकान मिली है खेती को खेत मिला है सबको अपना अपना जो जो काम जैसा जैसा मिला है उसको करते करते अगर हम परिणाम के बारे में विचार न कर परिणाम के बारे में मोह न हो तो यही हमारी निसंगता वो औजार है जिसके द्वारा हम उन जड़ों को जो हमें जकड़े हुए हैं काट सकते तो ये भगवान ने रूपक के रूप में हमको ये बात समझाई और वो निर्लिप्तता कैसी होती है कि मान मोह से मुक्त द्वंद्वों से मुक्त जिसके मन में द्वंद्व है क्या भगवान का करूं कि नहीं करूं पाठ भगवान को याद करूं या भी संसार का काम निपटा लूं उसके मन में तो द्वंद्व है क्योंकि एक तरफ वो कामनाओं से मोहित है एक तरफ वो भगवान को भी पाना चाहता है मुक्ति भी चाहता है कभी कभी वो सोचता है कि ये अच्छे अच्छे लोगों से मिलूं बुरे लोगों से दूर हो जाऊँ जब संसार में उसकी दृष्टि इस तरह से होती है तो वो कभी परमेश्वर को नहीं पा पाता परमेश्वर को पाने के लिए उसे एक दृष्टि का विकास करना पड़ता है जो पिछले अध्याय में भगवान ने बताया था कि ना वो तो उन परिस्थितियों में पड़ता है मोह में प्रतिष्ठा में धन में ना पड़ता है और ये ना हो तो उनकी चाह भी नहीं करता और ये किसी तरह से उन लोगों से भी नफरत नहीं करता जो तमोगुणी है जो रजोगुणी है उनकी भी कोई शिकायत नहीं करता करे ये तो रजोगुणी इंसान है धन के पीछे भाग रहा है ये अपनी अपनी समस्या है वो उसको कुछ लेना देना नहीं उस संसार से उसको तो इन सब में कोई रुचि नहीं है क्योंकि उदासीन का मतलब ये है उदासीन उदासीनों पिछली बार हमने पढ़ा था उदासीन का मतलब ही यह है कि वो उसको कोई लगाव नहीं है ना तो सतोगुण से, से लगाव है ना रजोगुण से लगाव है ना तमोगुण से लगाव है लगाव का मतलब होता है उन गुणों को पाने की इच्छा भी लगाव है उनको छोड़ने की इच्छा भी लगाव है किसी चीज़ को छोड़ना है अगर हम कहें कि बंदर को याद मत करना तो आपको सिवाय बंदर के कुछ भी याद नहीं आएगा जब हम कहते हैं कि बंदर को याद नहीं करना तो आपके क्या याद नहीं करना तो बंदर दिमाग में आएगा बंदर जितनी बार भी हम सोचेंगे इस चीज़ को याद नहीं करना तो वही चीज़ याद आएगी जिस चीज़ को भूलने का प्रयास करोगे वही चीज़ ज़्यादा याद आती है इसलिए वो भी लगाव है अब हंगा कि बंदर से लगाव है तो भी लगाव है और बंदर से घृणा है तो भी लगाव है किसी भी चीज़ से घृणा है तो भी लगाव है और मोह है तो भी लगाव है तो यहाँ पर उदासीन का मतलब होता है इस लगाव से मुक्त होना अब उस जगह पे ना तो उसको उसकी कामना है ना उस चीज़ से उसको घृणा है अब यहाँ पर न तो लोगों के रजोगुंठ से उसको घृणा है न लोगों के रजोगुंड से उसकी कामना है न उसको किसी तमोगुण से घृणा है न तमोगुण की कामना है न उसको किसी शांति की चाह है न उसको शांति से घृणा है यानी वो इन तीनों से निसंग हो जाता है उन सबसे उदासीन हो जाता है और यही भगवान बताते हैं कि जो द्वंद्वों से मुक्त है तो जो द्वंद्वों से मुक्त होता है वह ब्रह्म को प्राप्त करता है भगवान कहते हैं आप इसके आगे कि मेरा जो सर्वोच्च धाम है जहाँ मैं आनंद से स्थित हूँ वहाँ पर न तो सूर्य का प्रकाश है न चंद्रमा का प्रकाश है न अग्नि का प्रकाश ये तीनों प्रकाश जो हम संसार में हमको सूर्य चंद्रमा, अग्नि से प्रकाशमान संसार को होते देखा है हमने या तो सूर्य से, से प्रकाशित होता है या चंद्र से प्रकाशित होता है या अग्नि से प्रकाशित होता है ये तीनों प्रकाश परमेश्वर के धाम को प्रकाशित नहीं करते क्यों नहीं करते क्योंकि ये तीनों का प्रकाश तो मेरे प्रकाश से प्रकाशित होता है सूर्य मेरे प्रकाश से प्रकाशित होता है चंद्रमा मेरे प्रकाश से प्रकाशित होता है अग्नि मेरे ही प्रकाश से प्रकाशित होती है इस तरह से वो तीनों के प्रकाशों का कारण परमेश्वर स्वयं है तो उस परमेश्वर को वो कैसे प्रकाशित कर? जैसे सूर्य की किरणें जिसको हम सूर्य प्रकाश कहते हैं या धूप कहते हैं वो संसार को आलोकित कर देती क्या वो सूर्य को आलोकित कर सकती वो सूर्य को कैसे आलोकित करेंगे सूर्य तो संसार को आलोकित कर रहा है तो वो किरणें सूर्य को कैसे आलोकित करेंगे क्योंकि सूर्य को वो आलोकित कर ही उनकी क्षमता ही नहीं है क्योंकि कोई भी किरण अपने सूर्य को आलोकित नहीं कर सकता। ऐसे ही कहते हैं कि सूर्य चंद्र और अग्नि तीनों का वहाँ पर प्रकाश नहीं है क्योंकि वहाँ तो आत्मप्रकाश है वो धाम सेल्फ इल्यूमिनेटेड है यानी वो स्वयं प्रकाशित है तो ये बात परमेश्वर ने बताई कि वहाँ पर हमारे धाम में कुछ भी प्रकाशित नहीं फिर तीसरी बात उनका धाम जो है परमेश्वर का वो समय और अंतरिक्ष की सीमाओं से परे वहाँ पर न तो समय का कुछ चलता है कि भगवान के यहाँ घड़ी है जो बंद हो गई तो काम रुक गया न वहाँ पर ऐसी घड़ी से कोई काम चलता है क्योंकि वहाँ दिन और रात वहाँ दिन और रात नहीं है परमेश्वर के धाम में ब्रह्मा का भी दिन और रात है लेकिन जहाँ हम सर्वोच्च सत्ता की बात करते हैं हम उसकी बात कर रहे हैं जो सर्वोच्च है उसमें न तो दिन है न रात है वहाँ पे न सुख है न दुख है क्योंकि वो आनंद से सिकता है तो वो समय और अंतरिक्ष की सीमाओं से परे होने के कारण इन माया के समस्त बंधनों से समय अंतरिक्ष जो नियति बोलते हैं काल बोलते हैं इनसे भी परे हैं अब वो कहते हैं भगवान कि ये समस्त जीव मेरे अंश से बने और जब मेरे अंश से बने हैं तो ये मेरी प्रकृति में जाते हैं जैसे जब मैं अपने अंश को इस प्रकृति में बोता हूँ अभी हमने क्षेत्र क्षेत्र के योग पढ़ा था जिसमें समझा था कि समस्त सृष्टि मेरी वृहद्योनी है यानी वो खेत है जहाँ पर कि मेरे कर्म समस्त जीवों के कर्म फलित होते हैं वो समस्त क्षेत्र कहलाता है वो क्षेत्र के कौन है जो इसका स्वामी है जो इस खेत को देखता है उसको देखने वाला है क्षेत्र के कहलाता है तो भगवान कहते हैं कि समस्त आत्माएँ जितनी भिन्न भिन्न लोगों को आत्माएँ अलग अलग दिखाई देती हैं वो मेरा ही अंश है जैसे समुद्र बोले कि समस्त संसार में जितने जलाशय हैं छोटे छोटे छोटे छोटे चाहे वो चम्मच में पानी हो वो मेरा ही अंश है तो कोई गलत नहीं बात है ये समस्त सत्य है कि वो मेरा ही अंश है और समस्त शास्त्रों के द्वारा मैं ही जाना जाता हूँ भगवान कहते हैं कि जितने भी संसार में शास्त्र जो कुछ न कुछ आपको रास्ता बताते हैं अंत में गंतव्य क्या है वही परमेश्वर है। और तुमको कोई सा भी ग्रंथ हो कोई सा भी धर्म हो कोई सा भी पंथ हो अंततः समस्त नदियाँ जैसे समुद्र में मिल जाती हैं पश्चिम में जाओ तुम्हें अंत में नदी समुद्र में मिलती है जैसे नर्मदा जी पूर्व में जाओ तो गंगा जी वो भी समुद्र में मिलती है चाहे उनकी दिशाएं उल्टी हों हम धर्मों की भी दिशाएं से उल्टी दिखती है कभी कि ये धर्मी है या धर्मी है ये हमारे धर्म का ये विधर्मी है हमको अलग अलग धर्म की दिशाएं दिखाई देने लगती हैं और फिर हम उसमें आपस में वैमनस्य शुरू हो जाते हैं धर्मों में आपस में टकराव शुरू हो जाता क्योंकि एक पश्चिम में बह रहा है जैसे नर्मदा जी पश्चिम में बहती एक पूर्व में बह रहा जैसे गंगा जी पूर्व में बहती और दोनों में वैमनस् होता है लेकिन अंततः समस्त धाराएं एक ही समुद्र में जाके मिलती है क्योंकि उसी के अंश हैं भगवान वो कह रहे हैं कि समस्त आत्माएं मेरा ही अंश मतलब वो किसी लिमिटेशन नहीं बताई उन्होंने कि कि भारत देश में रहने वाली या फलानी या इस तरीके की समस्त आत्मा वो समस्त जीव जंतुओं की आत्माएँ अब इसके आगे उससे भी बड़ी बात वो कहते हैं है, समस्त प्रमेयों की आत्मा भी मैं ही हूँ यानी ये जो किताब रखी है जो टेबल है कुर्सी है जमीन है मकान है पत्थर हैं वो समस्त जो निर्जीव वस्तुएं हैं जो पहाड़ हैं हिमाचल पर तो वो समस्त निर्जीव वस्तुओं की जिनको प्रेमय कह सकते उन सबका भी केंद्र उसका हृदय उसकी आत्मा उसका अस्तित्व में ही हूँ यानी वो भगवान ये कहते हैं कि समस्त आत्माएं तो मैं ही ही समस्त जीवों की आत्माएँ और समस्त जो निर्जीव हैं या समस्त जो जड़ संसार हैं वो भी मेरा ही अस्तित्व है तो इस तरह से भगवान समस्त सृष्टियों को अपने स्वरूप निरूपित करते हैं वो कहते हैं अब यहाँ पर इसका तात्पर्य क्या है कि हम जब संसार में देखते हैं तो हमारी दृष्टि विकसित होना जरूरी है हमारी दृष्टि बहुत सीमित है हम क्या करते हैं कि एक छोटे से ट्यूब में से संसार को देखते हैं ट्यूबुलर विजन है हमारी क्योंकि हमको उसमें से वही वो दिखता है जो हमारा हम चाहते हैं हम ट्यूब को जिधर घुमा देते हैं वही दिखेगा ये दूरबीन को जिधर देखेंगे उधर ही दिखाई देगा हमको क्योंकि हमारी दृष्टि सीमित दृष्टि उस सीमित दृष्टि से हमें सत्य कभी दिखाई नहीं देता जब तक सीमित दृष्टि है भगवान कहते हैं कि इस वृक्ष का सत्य तुम नहीं देख सकते जो अश्वत्थ वृक्ष है उसका सत्य दिखाई नहीं देगा इस अश्वत्थ वृक्ष का सत्य तब दिखाई देगा जब हमारी दृष्टि विकसित है हमारी दृष्टि ओपन है खुली है हमको इसका सत्य दिखाई देगा तब हमारी माया के बादल छटने लग जाएंगे तो हम जो चाहते हैं वो देखना चाहेंगे तो हमको संसार संसाधन दिखाई देगा सत्य दिखाई नहीं देगा क्योंकि वहां पर हमारी कामना प्रवेश कर जाती है उस चाहत में उस दृष्टि में और समस्त जीवों में मैं कैसा हूं अहम रूप से स्थित हर जीव बोलता है मैं और इस रूप से समस्त जीवों में मैं, मैं उपस्थित तो हूँ भगवान कहते हैं कि जो तुम मैं बोलता है हर जीव बोलता है मैं उस मैं रूप से यह मैं ही उपस्थित हूँ और जब तुम कहते हो घट कुर्सी कपड़ा मकान तो तुम उसकी समग्रता को अस्वीकार कर देते हो जब हम कहते मटकी यानी ये मटकी है लेकिन लाखों वो चीज़ें जो दूसरी है वो नहीं है ये मटकी है ये पत्थर नहीं है घड़ा नहीं है आसमान नहीं है समुद्र नहीं है सितारे नहीं हैं ये तो मटकी है उन अन्य लाखों चीज़ों से उसको हम अलग कर देते हैं ये क्या है ये उसकी सीमितता है जिसको हम यहाँ पर सकल बोलते हैं हमारे शिव दर्शन में उसको सकल बोलते हैं सकल दृष्टि सकल प्रमेय का सकल प्रमाता का प्रमेय भी सकल होता है ये हमने ईश्वर प्रतिभिज्ञा में पढ़ा था कि जो सकल प्रमाता है यानी सकल का मतलब है जिसको नापा जा सके और जो नापा नहीं जा सके वो विशाल होता है यह हम सकल हैं क्योंकि हम नापे जा सकते हमारी दृष्टि भी नापी जा सकती है क्योंकि सीमित है हमारा व्यक्तित्व भी नापा जा सकता है वो सीमित है और इसके द्वारा जो कुछ देखा जाता है वो भी सीमित है जब हम संसार को देखते हैं कि ये मटकी है हमको उसका सत्य दिखाई नहीं देता सिर्फ मटकी दिखाई देती है इसलिए वो मटकी हो जाती है क्योंकि मटकी है तो क्या कृष्ण चेतन उसके सिवा क्या है क्यों भगवान ने अभी बोला कि समस्त प्रमेयों के रूप में मैं ही हूँ समस्त प्रमेयों की आत्मा मैं ही हूँ लेकिन हम उन हमको उन प्रमेयों में भिन्नता दिखाई देती है हमको ऐसा लगने लगता है ये तो मटकी है ये तो कुर्सी है ये टेबल है ये ऐसा भिन्नता हमको जो दिखाई देती है वो हमारी माया की दृष्टि के कारण है हमारी सीमित दृष्टि के कारण है ये भगवान की अपोहन शक्ति है संसार अपोहन शक्ति जिसके कारण हमको सीमिता दिखाई देती लेकिन भगवान कहते हैं कि संसार में जितने ज्ञान हैं ये अपोहन शक्ति भी है और तुमको जो स्मृति की शक्ति दी गई ये तीनों मेरे ही कारण हैं ये मेरी अब किसी एक जड़ की कल्पना करो कि वो ज्ञान प्राप्त कर ले वो ज्ञान किसकी क्वालिटी है किसका गुण है चेतना भगवान चेतना के रूप में है और ज्ञान चेतना का ही स्वरूप है अब जो अपोहन हम, हम कहते हैं कि उसने स्वरूप का गोपन कर लिया तो मनुष्य को उसका स्वरूप गोपित दिखता है मटकी का लेकिन वो मनुष्य ज्ञान प्राप्त करके उसको मटकी को ईश्वर रूप में देख सकता है लेकिन मटकी कुछ नहीं कर सकती मटकी स्वयं के स्वरूप को प्रकट नहीं कर सकती क्योंकि वो जड़ रूप में है मटकी नहीं कह सकती कि मैं कृष्ण हूँ लेकिन मनुष्य कह सकता है कि मटकी नहीं कृष्ण है क्योंकि उसको ये चेतना के रूप में भगवान ने स्वयं की उपस्थिति दी है और वो माया से परे जाने का अधिकार भी दिया है तो वो कहते हैं कि ज्ञान मेरे ही कारण है स्मृति भी मैं ही हूँ यानी आपको एक चीज़ देखी मटकी और आप अगली बार कहें मटकी कैसे कैसी आप उसका चित्र बना सकते हो क्योंकि आपकी स्मृति में यानी आपकी चेतना में वो अंकित हो जाती है और ये अंकित कहाँ होती है चेतना में चेतना क्या है वही परमेश्वर है सर्वोच्च ईश्वर है तो सर्वोच्च ईश्वर ही उसको आपके भीतर अंकित रखता है इसलिए स्मृति भी भगवान कहते हैं कि मैं ही हूँ गोपन भी मैं ही हूँ स्मृति भी मैं ही हूँ और ज्ञान भी मैं ही हूँ ये तीनों चीज़ें भगवान को पहचानने के तरीके हैं कि मेरे भीतर अगर मेरी चेतना परमेश्वर है तो उसको मैं कैसे पहचानूँ अगर मेरी चेतना ईश्वर है तो मुझे उस ईश्वर के दर्शन कैसे हों तो जो सीमित ज्ञान है वो भी जैसे संसार का ज्ञान आपने किताब पढ़ी उसका ज्ञान कार चलाते सीख गए उसका ज्ञान कंप्यूटर चलाते सीख गए उसका ज्ञान तो ये समस्त छोटे छोटे सीमित ज्ञान है वो सीमित ज्ञान के रूप में भी परमेश्वर की शक्ति ही है गोपन के रूप में परमेश्वर की शक्ति है और स्मृति के रूप में भी परमेश्वर की शक्ति ही है जो समस्त सृष्टि के अंदर व्याप्त है अब भगवान से इतर जब हम कोई चीज़ का वर्णन करते हैं, तो हम द्वैत के संसार में जीते हैं। जब भगवान कहते हैं कि हम ये भगवान हैं और ये संसार है ये भगवान का मंदिर है और ये भगवान का मंदिर नहीं है ये मेरा घर है तो जिस तरह से हम भगवान से इतर यानी भगवान से अलग हट के भगवान को छोड़ के बाकी जब संसार का वर्णन करते हैं चाहे वो विज्ञान में हो आध्यात्म को छोड़ के फिर कभी इतिहास में हो या किसी और विज्ञान में तो वो समस्त द्वेद का ज्ञान है भगवान कहते हैं कि मेरा ज्ञान है यानी परमेश्वर का ज्ञान उसको प्राप्त करने के लिए आपके पास एक तीक्ष्ण बुद्धि की आवश्यकता है जो अंतर्दृष्टि से अपने आत्मा का अवलोकन कर सके अंतर्दृष्टि से जो बाह्य में तीक्ष्ण बुद्धि होती है उससे आप अच्छे डॉक्टर बन सकते हो अच्छे इंजीनियर अच्छे व्यापारी अच्छे मैनेजर और बहुत अच्छा धंधा करने वाला या कई तरह से बुद्धि तो दुधारित तलवार है उससे अच्छा डाकू अच्छा बदमाश उच्च किस्म का अपराधी वो भी बन सकता है वो भी बुद्धिमान होते हैं तो बुद्धि का सदुपयोग दुरुपयोग सब कुछ संभव है तो बुद्धि के उपयोग की कोई सीमा नहीं है ये हमारे पुरुषार्थ पर कि हम उसका कैसा उपयोग करना चाहते हैं और जब हम उसका दुरुपयोग करते हैं तो वो अश्वत्थ वृक्ष की जड़ों में हम और फंस जाते हैं क्योंकि वो जड़ें कहां से वृद्धि प्राप्त करते हैं इन तीनों गुणों की वजह से और मनुष्य के कर्म फलों से वो बढ़ते हुए उसको जकड़ लेती है और जो निसंग होता है सं्यस्थ होता है जो अपने कामनाओं पर विजय प्राप्त कर लेता है जो अपने आत्मा में स्थिर होता है और गुणों में अपनी इंद्रियां काम करती गुणान गुणानु वर्तन थे यानी जो हमारे गुण हैं उन्हीं में इंद्रियां अपना अपना काम करती क्योंकि उनका नैसर्गिक कार्य है इसलिए वो करती हैं लेकिन मैं उससे निसंग हूँ मैं अपनी इन इंद्रियों के गुलामी से बचा हुआ हूँ क्योंकि मैं हूँ ये इंद्रियाँ आएँगी चले ये सुख आएंगे चले जाएँगे ये कामना आएगी चली जाएगी लेकिन मैं वहीं खड़ा तूफान आएगा चला जाएगा मैं चट्टान की तरह वहीं हूँ मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा तूफान आया चला गया कामना का तूफ़ान आया चला गया इच्छा का तूफ़ान आया चला गया दुख का पहाड़ आया वो भी चला गया सुख आया वो भी चला गया क्योंकि टिकता कुछ भी नहीं सिवाय मेरे क्योंकि मैं हर जगह टिकता हूँ मैं छोटा सा था बचपन चला गया जवान हुआ जवान चली गई बूढ़ापा आया अब ये भी चला जाएगा लेकिन मैं जहाँ था वहीं हूँ क्योंकि मैंने ही बचपन देखा मैंने ही जवानी देखी मैंने ही बुढ़ापा देखा इस तरह से भगवान कहते हैं कि जो अपनी आत्मा में तीक्षण दृष्टि से अवलोकन करता है तीव्र बुद्धि से अपने भीतर ध्यान करता है तीव्र बुद्धि आपके पुर्वजन्मों को कर्मों का परिणाम हो सकती है या वर्तमान में आपके ध्यान आपके प्रेम ईश्वर प्रेम का परिणाम हो सकती है जिसके द्वारा आप परमेश्वर को उसके स्वरूप में जान सकते हो और इस वृक्ष के सत्य को पहचान सकते हो कि वृक्ष कैसा है इस वृक्ष के सत्य को जान सकते हो अब भगवान कहते हैं कि इस सृष्टि में दो पुरुष हैं एक क्षर और एक अक्षर अब जैसे हम कहें कि मैं जिंदा हूँ मैं जीवित हूँ लेकिन मैं कैसा पुरुष हूँ क्षर क्योंकि ये समाप्त तो होने वाला है अब इसको हम ऐसे उदाहरण से समझते हैं कि एक महाराजा का मुकुट है उसको इस बात का अभिमान है कि मैं मुकुट हूँ तो जिस दिन वो टूट जाएगा जिस दिन वो उसमें से दस बीत मन के निकल जाएंगे तो महाराज क्या बोलेंगे इसको गला दो इसके तो बाजूबंद बना दो इसको गला दो अब उसका क्या हो गई मृत्यु जिसने अपने आप को ताज समझा था उसकी तो हो गई मृत्यु लेकिन अगर उसने अपने आप को स्वर्ण समझा तो फिर उसकी कहां हुई मृत्यु वो तो अमर है क्योंकि वो बाजूबंद के रूप में भी वही है स्वर्ण मुकुट के रूप में भी वही था बाजूबंद के भी रूप में अब वो बाजूबंद अपने आप को समझने लगेगा फिर मृत्यु होगी उसकी जब तक आप अपने आप को स्वर्ण नहीं समझोगे तब तक बार बार मरोगे कभी बाजूबन बनोगे फिर मरोगे कभी ताज बनोगे फिर मरोगे कभी अंगूठी बनोगे फिर मरोगे कभी चूड़ी बनोगे फिर मरोगे लेकिन जिस दिन हमने आपने आपको स्वर्ण समझा फिर हमारी कोई मृत्यु नहीं है उसके बाद हम हैं ताज आया चला गया बाजू बनाया चला गया चूड़ी आई चली गई अंगूठी आई चली गई मैं वहीं हूं जहां था तो हम अपनी पहचान जब अपनी चैतन्य से करते हैं तो फिर हमारी मृत्यु नहीं है तब हमारी परमेश्वर में विलीनता है जब ईश्वर में विलीन होता है तो उसे जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति मिल जाती है क्योंकि उसका अपना जो आइडेंटिटी है वो इस शरीर से हटकर क्षर से हटकर कूटस्थ की हो जाती है अब यहाँ पर क्या है भगवान क्या बताते हैं कि संसार में दो हैं एक क्षर और एक अक्षर तो ये हमारा शरीर जिसको मैं कहता हूँ इस संसार में है कि मैं ये हूँ ये मेरा नाम ये मेरी उम्र ये मेरा व्यवसाय ये मेरा घर ये मेरी अकल ये मेरी डिग्री जब मेरे इस रूप में मैं अपने आप को जानता हूँ तो ये अक्षर रूप की परिचय है मेरे और दूसरा अक्षर परिचय कौन सा है कि मैं इस चैतन्य रूप में इस सृष्टि में इस शरीर में स्थित हूँ और कूटस्थ हूँ यानी इस शरीर के द्वारा किए गए कर्मों को देख रहा हूँ मैं इसमें लिप्त नहीं होता इन्वॉल्व नहीं होता लेकिन फिर भी मैं इस शरीर के द्वारा किए गए कर्मों को देख रहा हूँ क्योंकि फल मेरे को फिर तुम्हारे तय करना है इसके आपके अंदर ही बैठा है वो भगवान जो आपके कर्म फल तय करता उस रूप में कौन है वो कूटस्थ कहलाता है जो दर्शक है इस संसार में कूटस्थ का मतलब होता है वो दर्शक जो निर्लिप्त है उसको किसे लेना देना नहीं तुम अच्छा करो बुरा करो तो सब देख रहा है वो तो न्यायपसंद है और उसकी आवाज़ सुनाई देती है हमको अंतरात्मा की आवाज़ के रूप आवाज में जब हम गलत करने जाते हैं वो कहता है गलत हम अच्छा करने जाते हैं बोलता है ठीक है करो लेकिन हम कभी कभी उसकी आवाज़ को और रोल कर देते हैं उसकी आवाज़ को अनसुना कर देते हैं उसका दमन कर देते हैं उस आवाज़ का और यही कारण है हमारे दुखों का तो भगवान कहते हैं कि मैं तो इन दोनों से परे हूँ अब इसके आगे भगवान ने बड़ी विशिष्ट बात कही है क्या बोलते हैं क्षर्मातीतम और अक्षरमातीतम मैं इस अक्षर से भी परे हूँ यानी शरीर की अहंता से भी परे हूँ और तुम्हारी जो छोटी चेतना का अहंत है कि मैं चेतन रूप हूँ उससे भी परे हूँ ना मैं कौन हूँ मैं पुरुषोत्तम स्वरूप हूँ क्योंकि ये तुम्हारी आत्मा भी मेरा दृश्य है ये शरीर भी मेरा दृश्य है क्षेत्र है और ये तुम्हारी जो छोटी सी आत्मा है वो भी मेरे लिए क्षेत्र है और मैं इस समस्त सृष्टि का क्षेत्रज्ञ हूँ इस समस्त सृष्टि का देखने वाला हूँ उसको क्या बोलते हैं पुरुषोत्तम तो भगवान कहता है कि मैं पुरुषोत्तम स्वरूप में हूँ और जो साधक इस पुरुषोत्तम शरीर मेरे को पुरुषोत्तम रूप में जानता है जो साधक मुझे पुरुषोत्तम रूप में जानता है वह अपने अस्तित्व से मेरी सेवा करता है अपने अस्तित्व से मेरा पूजन यजन करता है और मेरे मैं उसको अपने से अभिन्न कर लेता हूँ जो पुरुषोत्तम रूप में भगवान को यजन करता है हम कहीं छोटे छोटे रूपों में भगवान का यजन करते हैं लेकिन जो पुरुषोत्तम रूप में भगवान को जानता है पुरुषोत्तम कौन है ये समझ के फिर पुरुषोत्तम रूप करें जन हम खाली नाम का पुरुषोत्तम पुरुषोत्तम करें कुछ नहीं होता क्योंकि पुरुषोत्तम फिर एक नाम हो नाम नहीं पुरुषोत्तम के स्वरूप को जानना और पुरुषोत्तम नाम का भजन करना दोनों अलग चीज हम पुरुषोत्तम के जय पुरुषोत्तम जय पुरुषोत्तम करेंगे तो कुछ नहीं होगा हम अपने अंदर समझें कि ये जो कूटस्थ है मेरी आत्मा और ये शरीर है इन दोनों से परे है वो और दोनों का स्रोत है क्योंकि वो जड़ें ऊपर हैं जिससे शरीर भी बना है और ये छोटी छोटी आत्माएं भी बनी हैं और हमारी कामनाएं भी उसी पेड़ में बनी हैं और हमारे कर्म भी उसी पेड़ में दिखाई दे रहे हैं यानी हमको समझ सृष्टि की भिन्नता दिखाई दे रही जीव देवता मनुष्य मनुष्यों के कर्म कर्मों के फल गुण सभी हमको इस पेड़ में दिखाई दे रहे हैं और वो पेड़ ये संसार का वृक्ष है और भगवान कहते हैं कि मुझको पुरुषोत्तम पुरुषोत्तम मत करो लेकिन उस पुरुषोत्तम स्वरूप को जानो जो समस्त चर और अक्षर दोनों से परे है और उस रूप में मुझे जो जानता है अपने अस्तित्व से मेरी सेवा करता है अस्तित्व से मुझे पूजता है मेरा यजन करता है और उसका अस्तित्व मेरा अस्तित्व तब अभिन्न हो जाता है तो ये हमारा आज का पुरुषोत्तम योग का अध्ययन पूर्ण होता है गुरु नारायण नारायण नारायण गुरु नारायण नारायण नारायण गुरु नारायण सतगुरु सद्गुदेव जय सखी सरकार की जय की करवता ओं भद्रम कर्णे शृणुयां देवा भद्रम पश्ये माक्षरजत्र स्त्री रंगस्तुष्टुवाम सस्तु भी विषे मही ओम सहना भवतु सहनौन सह वीर कर्वामे तेजस्वीनाधीतमस्तु मां ओ स्वस्तिना स्वस्ति न स्वस्तिना पूषा स्वस्ति स्वस्तिना पूषा विश्व स्वस्तिनो नाक्षर अरिष्टने स्वस्ति नो बृहस्पतिदधा ओं पूर्णमद पूर्णमित ओम शांति शांति शांति